गिर पड़ता है।, है वैसे आत्मा तो जैसे बड़ का पेड़ हो पीपल का पेड़ हो बोला और ये शरीर कैसा है कि जीर्ण शीर्ण हो करके गिर जाने वाला एक पत्ता। वेद में एक मंत्र है अस्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वसतिकता ये यजुर्वेद का मंत्र है बोला चुक यजुर्वेद का मंत्र है, अस्वत्थे वो निषदनम आप कहां रह रहे हैं आपका महल कहां है मालूम है बोले तो अश्वत्थ पीपल पर ये संसार पीपल का वृक्ष है ना अश्वत्थम प्राहण अभ्यम ये अश्वत्थ है ना अश्वत्थ है वो नि सदनम अरे बाबा ये आपकी बस्ती पेड़ पर रह रही है आपका घोसला पेड़ पर है का कहां का परणे वो वसती कृता एक पत्ते पर अब जरा सा घोसला शरीर का बना करके आप रह रहे हैं अब ये सूख रहा है अब इसकी डांटी पेड़ से छूटने वाली है जरा सी हवा बहेगी और ये टूटकर गिर पड़ेगा जीर्ण शीर्ण हो जाएगा इसी का नाम शरीर है शीर्ष तेज्ञात जो जीर्ण शीर्ण हो जाए उसका नाम शरीर तो मैं शरीर नहीं हूं इसका नाम जब आप देखेंगे कि मैं नित्य बुद्ध मुक्त आत्मा हूं अब मैं शरीर नहीं हूं तो कहेंगे विद्वान लोग कहेंगे कि भाई सचमुच इसको ज्ञान हो गया ये ज्ञान स्वरूप है बेवकूफ लोग किसी को ज्ञानी माने तो उसका नाम ज्ञान ज्ञानी नहीं ज्ञान मित्र चेते बुधई हाँ। एक लाख बेवकूफ किसी के पूछ पीछे चलें और कहें कि ये ज्ञानी और ये ज्ञानी ये ज्ञानी तो वो बेवकूफों का सरदार हुआ है ना हाँ हाँ। बहुत लोगों के ये वोट से ज्ञानीपना निश्चय नहीं होता हो क्या हुआ ये पहले पहल जब वोट हमारे सामने ही आया पहले तो वोट था ही नहीं हमारे सामने ही तो वोट प्रारंभ हुआ ना वोट देना कोई वो जब लड़ाई वड़ाई हुई थी तब यहां बहुत खास खास लोगों के लिए वोट का अधिकार पहले प्राप्त हुआ था फिर बाद में सबके लिए हो गया तो खास वाला जब तक वोट था जब तक तो मैं एक बार दो बार वोट देने के लिए गया अब महाराज जब आम वोट हुआ तो हमने कहा कि हम भी वोट देंगे और हमारे जो हलवाए हैं तरवाए हैं है चारा काटने वाले हैं खेती में तो बहुत लोग लगते हैं न ये सब भी वोट देंगे तो मैंने पूछा कि हमारे वोट में और इनके वोट में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं बोले नहीं पड़ेगा बोले कहा ठीक है तो देह की कीमत तो हुई कि इतने शर, इतने देहों ने वोट दिया लेकिन इसमें समझ की कीमत नहीं हुई ये वोट समझदारी की कीमत नहीं करता है ये समझदार और नासमझ दोनों को एक तराजू पर पहुंचता है और एक बात आपको सुना चाहे किसानों का राज्य हो चाहे मजदूरों का उनमें जो समझदार होंगे राज्य तो वही करेंगे किसानों में भी जो समझदार होंगे वही न मिनिस्टर होंगे वही न राष्ट्रपति होंगे और मजदूरों में भी जो समझदार होंगे वही न होंगे राज्य तो समझदारों का होगा तो हमने कहा कि बाबा आप मैं सन चौतीस में मैंने ये निर्णय कर लिया कि अब वोट देने के लिए नहीं जाना हम भेज देते हैं हमारे काम करने वाले जितने सब सबको भेज देते हैं हमारे आश्रम में भी आ, तीस पैंतीस चालीस वोटर हैं तो उनको भेज देते हैं वोट देने और सबसे कह देते हैं कि तुम्हारी जिसको मौत हो उसको देना हमारी कोई पार्टी नहीं है हम बिल्कुल अपार्ट तो समझ की कीमत बहुत बड़ी है मतलब देह की कीमत नहीं है कीमत है समझ की. तो समझदार लोग जिसको ज्ञानी कहें वो तो ज्ञानी और व्याकरण का पंडित हो तो कहे कि ये तो व्याकरणी तो नहीं है वैदिक मालूम पढ़ते हैं और वेद का पंडित हो तो कहे कि वैदिक तो नहीं है व्याकरणी मालूम पढ़ते हैं तो दोनों में वो क्या होगा व्याकरण के पंडित ने कहा कि ये व्याकरण के पंडित तो नहीं है वेद क्यों होंगे और वेद के पंडित ने कहा कि ये वेद के तो पंडित नहीं है व्याकरण क्यों होंगे और जहां दोनों के पंडित थे उन्होंने कहा कि न ये वेद जानते हैं न व्याकरण जानते हैं ए? और जहां दोनों के नहीं थे वहां उन्होंने कहा अरे पंडित जी तो वेद व्याकरण सब जानते हैं तो पंडित जी क्या हो <coughs> यत्र वैदिका तत्र वैया करणा हाँ। यत्र वैया करणा तत्र वैदिका यत्र चोभयम तत्र नो गयम यत्र नोभयम तत्र चौधय नारायण क्या बनेंगे ऐसे नहीं होता है विद्वान लोग जिसको कहें कि हाँ ये ज्ञान है कि क्या ज्ञान है? है कि जहां ज्ञान और ज्ञेय दो न रह जाएं, यदि ज्ञेय में किंचित भी पृथकता रह गई तो वह अज्ञात रह जाएगा जहां अज्ञात वस्तु की सत्ताई नहीं होती है उसका नाम ज्ञान होता है और जो ज्ञात होता है वो ज्ञान से अभिन्न होता है और ज्ञान से अभिन्न होता है तो आत्मा से अभिन्न होता है कोई दुनिया में माई का लाल ऐसा नहीं है जो कह दे कि मैंने आ, मैंने ज्ञान का अभाव देखा है देखा है तो देखना ही तो ज्ञान है कोई माई का लाल दुनिया में ऐसा नहीं है जो कह दे कि मैं नहीं हूं ऐसा मैंने अनुभव किया है यही अनंत है यही अदंत है इसमें देश का वस्तु का कोई संबंध नहीं है ये ज्ञान स्वरूप चीतन आत्मा है अब कहो कि इसको ढूंढने के लिए कहीं जाना है यही जो है ना ताड़तीनाथ स्वदेहे शोभनम संतम पुरूषाख्यम चम्मतम देहातीतं ूर्खशून्यम दीत कम श्रृणुमूर्ख्याुक्त पूहातीत सदा सुदुर्दर्शवा दृश्य अहम शब्दन विख्या एक स्थित पर स्थूलस्वेकता कथन सैदेहमा अच्छा परमात्मा कहा रहता है देखते हैं अपने देह में ही रहता है, देह में ही रहता है तो इसके लिए एक कदम भी चलने की जरूरत नहीं है देह में रहने का मतलब यह हुआ ना कि इसके लिए एक कदम भी चलने की जरूरत नहीं है तो अच्छा तो इंतजार करने की जरूरत है जैसे पहले बाल नहीं थे मुंह नहीं थी दाढ़ी नहीं थी तो इंतजार थे है ना फिर आ गए ना कैसे वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा? बोले नहीं नहीं उसकी इंतजार करने की जरूरत नहीं है बहुत बच्चों को बहुत ख्याल रहता है कि हमारे मुंह दाढ़ी नहीं आएगी हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने उस तरह से अपनी दाढ़ी बनाने की कोशिश की तो गाल ही कट गया बोले क्या कर रहा था तू तो बोले कि दाढ़ी मूछ नहीं आने से घर के लोग कहते हैं कि अभी बच्चा है है ना तो हमारा अपमान करते हैं तो हम दाढ़ी मूछ जल्दी उगाना चाहते हैं। अरे एक ने तो कहा अपने बाप के लिए कि ये बुढा मरता ही नहीं है है ना? दबा के बैठा है सारी चीज दबा के बैठा है हमारे खाने पीने को नहीं देता है ये कब मरेगा अरे आप लोग समझते हैं कि बेटा बहुत प्यारा होता है ये देह काम नहीं देगा बेटा काम नहीं देगा ये जो तुम अपनी सारी पूंजी सारी पूंजी रख रहे हो और समझते हो कि हम नहीं मरेंगे अनंत काल तक इसका उपभोग करते रहेंगे यह आज नहीं कल दे देंगे काम आने वाला तो इंतजार भी आत्मा के लिए एक कदम चलना नहीं है और एक मिनट का इंतजार नहीं करना है और दूसरी बात यह है कि वो तुम्हारे मय के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है तीन बात ध्यान करो न देह से न न मन से न बुद्धि से एक कदम तो चलना नहीं है और एक सेकेंड की इंतजार नहीं करनी है हैं और नारायण है? तुम्हारे मय के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है तो ऐसे परमात्मा की परमात्मा माने परमार्थ परमार्थ परम सत्य है ना? परम सत्य सच्ची से सच्ची जो चीज है तत्व है देह का ध्वंस नहीं होता हो देह का बाद होता है देह जला के ईश्वर नहीं मिलता है सोने की गुड़िया सोने का खिलौना तोड़ के सोना नहीं मिलता है सोने का खिलौना रहते हुए ही सोना मिलता है सोने का जेवर रहते हुए ही सोना मिलता है जेवर तोड़ के सोना खड़ा तोड़ के नहीं, तोड़ के नहीं मिलता घड़ा तोड़ के माटी नहीं मिलती औजार तोड़ के लोहा नहीं मिलता देह के मरने पर ईश्वर नहीं मिलता देह रहते ईश्वर मिलता है देह में मिलता है देह के समय मिलता है और देह में जो अहम महाम महा हो रहा है ना उसी देह में जो अहम महाम हो रहा है उसी के रूप में तो मिलता है आपने तो अपने को कर्म के साथ जोड़कर पापी पूर्ण आत्मा बना लिया भोग के साथ जोड़ के सुखी दुखी बना लिया देह के साथ जोड़ करके परिच्छिन्न बना लिया और स्वर्ग नरक के साथ जोड़ करके आने जाने वाला बना लिया नारायण ये आत्मा का स्वरूप नहीं है स्वदेहे सोभनम संतम पुरुषाख्यम चमतम इतना सुंदर है शोभन शोभन माने सुहावना इतना सुहावना है जैसे चांदनी चमकती है हो जैसे समुद्र लहराता है आत्मा ए? आत्मा कैसा का आत्मा ऐसा जैसे सूर चमक रहा जैसे चांदनी छिटक रही जैसे शीतलमंत सुगंध वायु चल रही जैसे आकाश का विस्तार हो रहा जैसे पृथ्वी सब का पालन पोषण कर रही तत्व के रूप में है है ना? जो अहम है ये कोई नशा नहीं है कोई बुलबुला नहीं है ये पानी का बुलबुला नहीं है पानी है ये फेर नहीं है पानी है ये बुलबुला नहीं पानी है ये तरंग नहीं ये पानी है, है? ये चिनगारी नहीं आग है ये लपट नहीं आग है ये तत्व है तत्व जो कभी मिट नहीं सकता जिसमें भास अज्ञान से ना समझ अज्ञान माने ना समझी भ्रांति भूल जिसको ना समझने के कारण हम परिच्छिन मान रहे हैं इतना सुंदर है इतना सुंदर इतना मधुर ऐसा अविनाशी सौंदर्य है जिसमें न मैल लगता है और न साबुन से धोना पड़ता है और न कोई अंगराट पाउडर लगाना पड़ता है इतना सुंदर इतना सुंदर है ये आत्मतत्व इतना मधुर है कि इसमें शक्कर मिलाने की जरूरत नहीं है इतना सुख स्वरूप है कि इसमें स्त्री पुरुष के मिलन की कोई आवश्यकता नहीं है ये स्वर्ग जिसका नाम लेते हैं स्वर्ग का सौंदर्य वर्णन करते हैं वो इसका घरा पर असौंदर्य है जिसको बैकुंठ कहते हैं गोलोक कहते हैं साकेत कहते हैं कैलाश कहते हैं कहते हैं जिसको आदिबुद्ध का अनिवास स्थान बोलते हैं वो सब क्या है तो आत्मदेव की आत्मदेव की चमक है वो आत्मदेव की दमक है और वो इसी शरीर में भरपूर है इसको अगर ढूंढ के नहीं निकाला है ना इसको नहीं पाया अरे तुमने अपने आप को उसी रूप में नहीं जाना यह सौंदर्य अलौकिक उधार लिया हुआ नहीं अध्याहार्य नहीं ये सौंदर्य ये माधुर्य जो दूसरे के संपर्क से आया हुआ नहीं ये औदार्य जिसमें कभी कृपणता आती नहीं ये सौशील्य जो किसी की हिंसा करता नहीं ये ये अमरता ये अद्वितीयता जिसको कभी मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकते ये अपने आत्मा का सौंदर्य है आत्मा का माधुर्य है आत्मा का उदार्य है आत्मा का सौशिल्य है अपने आप की करामात है आ, ना, ना। तो सोदेहे ये स्वदेह शोभन सतम पुरुषाख्य सतम यूर्ख शून्यत्मा देहातरोशिपना स्वात्मा यस्य पाद यहा यस् प्रपंचो भासी भासुर सद्गु वंदे पूर्णानंद चिदात्मक ओ शांति शि शांति दृहे शोभनम सतम पुषाख्य सतम किूर्खशून्यत्मा हातीत करोषियों स्वात्मा श्रृणु मूर्खत्व श्रुतिया युक्तिया च पुषम देहातीत सदा का सुदुर्दर्शम भवादि जानते ही हैं कि जो वस्तु अपने स्वरूप के विपरीत होती है उसको हम नहीं चाहते हैं खूब बढ़िया कपड़ा पहने हुए कोई हो और उसको गंदी जगह में बैठना पड़े तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना पसंद करेगा स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए स्वच्छ शरीर का कोई भी व्यक्ति स्त्री हो चाहे पुरुष गंदी जगह में बैठना पसंद नहीं करेगा तो चूंकि स्वच्छता उसका स्वरूप है तो गंदगी से परहेज करना स्वाभाविक हो गया तो ये बात देखते हैं कोई बड़े आदमी होगा तो अपने रहने के लिए मकान लेगा तो लोकलिटी भी देखेगा कहा बैठते हैं तो कई बार लोग बढ़िया से बढ़िया मकान मिलता होता है पर देखते हैं कि लोकलिटी अच्छी नहीं है वहां की तो नापसंद कर देते हैं तो आप क्या क्या नापसंद करते हैं इस पर थोड़ा विचार करो आपको मृत्यु नापसंद है माने मृत्यु आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है मृत्यु आपके जीवन में अस्वाभाविक है आप हैं अमर और मौत है बाहर से गंदगी की तरह कहीं से आई हुई भला अमर आत्मा को मौत पसंद क्यों होगी आपको नासमझी पसंद नहीं है परहेज है नासमझी से संस्कृत में एक शब्द होता है परिजिर्षा ये परिजी ही है ना परहेज परिहार की इच्छा का नाम परिजिह होता है परिहार माने छोड़ना परहेज आपको बेवकूफी से परहेज है बेहोशी से परहेज है क्योंकि आप चैतन्य हैं ज्ञान स्वरूप है आपको दुख से परहेज है क्यों कि दुख आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है आपको बहुत संकीर्ण जगह में रहना पड़े निकलने का रास्ता न मिले घूमने की जगह न मिले हवा आने की जगह न मिले तो छोटी जगह में रहना आपको ना पसंद है क्यों आप स्वरूप से बड़े हैं हाँ तो एक, एक बात को आपको आप मिला के देखिए जो जो चीज आपको ना पसंद है उससे आप विलक्षण है ये ये परिजीहिर सा जो चित्र में है परहेज करने की इच्छा किससे आप बचना चाहते हैं जो आपके स्वरूप के विपरीत है आप भीड़ भाड़ में हमेशा नहीं रह सकते तो द्वैत भी आपके स्वरूप के विपरीत है अज्ञान में हमेशा नहीं रह सकते तो अज्ञान भी आपके स्वरूप के विपरीत है दुश्मनों के बीच में आप नहीं रह सकते रहा है। रागत द्वेश भी आपके स्वरूप के विपरीत है तो जो जो आपके स्वरूप के विपरीत है उससे आप स्वाभाविक ही परहेज करते हैं स्वाभाविक माने हाँ, स्वाभाविक के भी माने होता है तो बिना विचार के मालूम नहीं पड़ता है अच्छा कहो तो भाई स्वाभाविक माने क्या का स्वाभाविक माने की माँ बतावे नहीं बात बतावे नहीं गुरु बतावे नहीं शास्त्र बतावे नहीं कोई उपदेश न करे बिना किसी के उपदेश के बिना नया संस्कार डाले आप जन्म से ही उस चीज को नापसंद करते हैं किसको का दुख को तारा? कोई माता ने उपदेश किया तब आपने दुख को नापसंद किया पिता के उपदेश से आपने भय को नापसंद किया शास्त्र के उपदेश से आप दुख से मृत्यु से बचने की कोशिश करने लगे बिना किसी के उपदेश के बिना किसी की शिक्षा के बिना किसी के सिखाए आप अपने जीवन की तह में प्रवेश करो अपने जीवन के अंतरंग में प्रवेश करो देखो बिना किसी के सिखाए बिना शास्त्रों शास्त्रोपदेश के ही आप मृत्यु से जड़ता से दुख से भय से द्वेष से हैं? संकीर्णता से आ, अनेकता से आप बचने की कोशिश करते हो अर्थात जैसे आपके शरीर के और कपड़े के लिए गंदगी आपको नापसंद है वैसे ही अपने स्वरूप के लिए ये सब चीजें नापसंद हैं तो शास्त्र तो आपके स्वरूप का जो सत्य है स्वरूप गत जो सत्य है उसका उपदेश महात्मा लोग करते हैं स्वदेहे शोभनम संतम पुरुषाख्य सम्मतम इस शरीर में मुझको क्या तू ढूंढ है बंदे मैं तो तेरे पास में स्वदेहे देह माने अपने इस देह एक गीत सुना था भजन सुना था बच्चन मेरा हीरा हिराया गयो कचरे में कचरा माने मैलो गंदगी मेरा हीरा हिराय गयो कचरे में ये जो हमारा हीरा है आत्मा है उस तो कचरे में ये देह की गंदगी में देह के मैल में ये खो गया मेरा हीरा हराया गया कचरे में ऐसे गाते हो सब तो। मेरा झुमका गिरल रे है ना गाँव का गीत है भाई मेरा झुमका गिरल रे तो बरेली के बाजार में मेरा झुमका गिरल रे ये जो भीड़ भाड़ पेल, ये जो माया का बाजार लगा हुआ है इसमें हमारा आभूषण कौन तो परमेश्वर का निवास कहां है का इसी शरीर में स्वदेह नारायण इसको ढूंढने के लिए दूसरे देह की जरूरत नहीं है इसको ढूंढने के लिए दूसरे लोक में जाने की जरूरत नहीं है दूसरे समय की इंतजार करने की जरूरत नहीं है और दूसरी वस्तु की जरूरत नहीं है अभी अभी यही यही और इसी इसी शरीर में क्या है बोले कि जो शुभ है उसको ढूंढो शोभनम संतान शोभन वही है इधर तो बोलते ना जैसे नाम रखते हैं आदमी का शोभना शोभा सिंधी लोग बहुत करते हैं तो शोभा को सोभिया कर देते हैं मारवाड़ी लोग शोभा को सोभिया बोलते हैं ना किसी का नाम शोभा हो शोभिया तो करके पुकारो करके पुकार लेकिन है वो बड़ा शोभन शोभन माने जिसमें कोई मल नहीं है कोई गंदगी नहीं है ये चाम की पुड़िया में रह के भी चाम के साथ उसका रिश्ता नहीं है ये खून और पीव के बीच में रह के भी खून और पीव के साथ कोई संबंध नहीं है हड्डी और मांस में रह के भी वो हड्डी और मांस से न्यारा है और ये जो मन में भय है क्रोध है मोह है लोभ है हिंसा है द्वेष है ईर्ष्या है असूया है ये सारी गंदगी मन की जो गंदगी है इस मन की गंदगी में रह के भी इनसे वो अछूता है यही उसका शोभनपना है शोभन <क्णिया> <ख़ा> दुनिया में कितनी बड़ी पकड़ हो उसको ये रात के समय छोड़ के मौज से अपने आप में सो जाता है दुश्मन को छोड़ के सोता है दोस्त को छोड़ के सोता है धन को छोड़ कर के सोता है पुत्र को छोड़ के सोता है पति पत्नी को छोड़कर सोता है माँ बाप को छोड़कर सोता है महल को छोड़कर सोता है कितना शोभन है ए? जैसे किसी के साथ कोई फसावई नहीं हो प्यारे से प्यारा व्यक्ति आकर के उस समय अगर छेड़छाड़ करने लगे कि सो मत तो थोड़ी देर के लिए उसके लिहाज से भले जग जाओ लेकिन फिर सो जाओ कितना शुभ है ये सबको छोड़ सकता है सबको भुला सकता है सबसे असंग रह सकता है, है? सबसे निर्भय हो सकता है सबसे निर्मो हो सकता है अगर आत्मा के स्वरूप का नमूना कोई देखना चाहे है? शक्ति का नमूना देखना चाहो ऐश्वर्य का तो स्वप्न देखो कितना ऐश्वर्यशाली है यह भीतर ही भीतर क्या क्या बना लेता है कितना बड़ा तो ईश्वर है इसका नमूना दिखाने के लिए स्वप्न है और कितना बड़ा त्यागी है कैसा असंग है कैसा उदासीन है कैसा सबसे अलग है ये दिखाने के लिए सुषुप्ति है और ऐसा होने पर भी जागृत अवस्था में कैसा फंसता है ऐसा होने पर भी जागृत अवस्था में कैसा फंसता है ये दिखाने के लिए मोह का निदर्शन है जागृत अवस्था ऐश्वर्य का निदर्शन है स्वप्न अवस्था और असंगता का निदर्शन है सुसुप्ति अवस्था निदर्शन माने उदाहरण नमूना ये तीन नुमाइश लगी है एक जागृत की एक स्वप्न की एक सुसुप्ति की तीन नुमाइश लगी है, है? इसमें आए तो फंस गए उसमें गए तो बनाने लग गए और वहां गए तो सबको छोड़ दिया और रहे वही के वही एक के एक कितना शोभन है ये त्रैह आवश्यकता शोभन है अर्थात अशुभ के प्रति इसको रुचि नहीं है अशुभ से इसको परहेज है हाँ झूठ बोलने में भीतर से ये मना करता है बेईमानी करने में ये भीतर से मना करता है व्यविचार अनाचार करने में ये भीतर से मना करता है ज्यादा से देर तक डरते रहने में मोह करने में फसाव में है ना ये रुचि नहीं लेता है बड़ा शुभ है सबसे शुभ है तो ये अपना आत्मा ही है शोभन है शोभन है सुंदर है शोभन है शुभ है, है, है। संतम संतम माने रहना ही इसका स्वभाव है ये संत है ऐसे बोलो तुम्हारी आत्मा क्या है अरे संत है गिरुआ कपड़ा पहनने वाला संत हो कि न हो इसमें शंका होती है ये निशंक नहीं है निरातंक नहीं है निष्कलंक नहीं है। परंतु अपना आत्मा जो है वो संत है अरे जरा जरा सी बात में हो सुख हो जाता है कोई पुरानी बात पचास बरस पहले की कोई बात याद आई और खिल गया ये भोले भाले का लक्षण है जो? बड़ा ही भोले वाले और पचास वर्ष पहले की बात कोई बुरी याद आई तो दुखी हो गया अरे ये तो बिल्कुल भोले वाले का लक्षण है संत यही तो संत का लक्षण है यही तो संत का लक्षण है पचास वर्ष पहले की बीती हुई बुरी बात याद करके रोने लग जाए और अच्छी बात याद करके हंसने लग जाए तब भोले राम वो तो बात बीत गई अब उसके लिए क्या रोना और क्या हंसना वो लौट तो सकती नहीं परंतु ये भोले जी भोले राम है ना ये ये सरल आत्मा सरल है कितना शोभन है देखो देखो जो दुख बीत गया उसको याद करके रोना बेकार है अच्छा जो इस समय है वो स्वयं बीतता जा रहा है उसके लिए रोना बेकार है जो आने वाला है वो अभी आया ही नहीं है उसका पता ही नहीं है उसके लिए रोना बेकार है तो बोले कि फिर आदमी दुख से परहेज क्यों करता है दुख से परहेज क्यों करता है जो बीत गया सो तो बीत गया जो आ रहा है सो आ रहा है लेकिन आने की संभावना तो है ना हम पहचानते तो नहीं तो जिस वजह से दुख आता है उस दुख से हम बच जाए उस वजह से हम बच जाए अगर वजह नहीं होगा कारण नहीं होगा हेतु नहीं होगा तो हम नारायण आगे दुख नहीं आवेगा और कोई ऐसा उपाय निकल आवे की कभी दुख न हो कहीं दुख न हो किसी से दुख न हो अगर ऐसा कोई निकल आवे मन दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए तो उससे बढ़िया और क्या होगा बोले तो आओ इसी का उपाय बताते हैं जो बीत गया उसको तो तुम याद कर करके कर रोते हो हैं? और जो रा, जा रहा है, है जा रहा है उसको गले से लगा लगा के रो रहे हो जो आने वाला है उससे भय करके रो, रो रहे हो तो असल में इसमें भी तुम्हारा स्वातंत्र है ये स्वातंत्र ये है कि जैसे घोसले में आग लग जाए तो चिड़िया उड़ जाती है कि नहीं और मकान में आग लग जाए तो आदमी निकल जाता है कि नहीं ऐसे देह में मन में जब दुख की का दौर आवे जब दुख की धारा आवे जब दुख की आंच लगे तो इस घोसले में मैं को मोह करके रखना चाहिए कि इसमें से निकाल लेना चाहिए सीधी सी बात है बना। भागवत में कथा आती है कि कबूतर के बच्चे जब जाल में फंस गए तो कबूतरी रोने लगी तो उसको भी पकड़ लिया बहेलिये ने और जब कबूतर आया चारा लेकर के घूम करके तो वो खुद ही जाल में कूद पड़ा कि जहां हमारे बच्चे और हमारी पत्नी वहीं हम जाएंगे तो घर में लगी आग वे एक आदमी था तो बाहर लेकिन दौड़ा हुआ आया तो अड़े अरे घर में हमारा पलंग है, है? और हमारी तिजोरी है और हमारे कपड़े हैं वो सब जल जाएगा तो जल जाएगा तो मैं रह के क्या करूँगा वो खुद ही जा के मकान में कूद पड़ा है ना तो ये शरीर जो है ना ये शरीर ना। नवद्वारे पुरे दे नहीं वो कुरबन नकार इसमें जो इसमें आग लगती है सत्य है ये यथार्थ है कि इसमें कभी कभी आग लगती है छोटे घर में भी आग लगती है बड़े घर में आग लगती है पड़ोसी के घर में आग लगती है इसका तो आग से संबंध है परंतु इसमें बचने की युक्ति ये है कि इस घोसले में से अपने आप को अलग कर लो ये मैं और ये मेरा अलग करने का मतलब यह नहीं कि इसमें से काट के कुछ निकाला जाएगा समझ से अलगाव होता है ये मैं और ये मेरा ऐसी जो भ्रांत धारणा है उस धारणा को काटना होता है पुरुषाख्यंत सम्मतम तुम सन्मात्र हो तुम पुरुष हो पुरुष उसको कहते हैं कि जो पूर्व में निवास करें पुरुष वसति इति पुरुषा ये वस का उस हो जाता है व्याकरण की रीति से तो तुम असल में पुरुष हो तुम्हें अगर छोड़ना नहीं आता है परहेज करना नहीं आता है तो तुम दुनिया से के दुख से छूट नहीं सकते रो रोते भी जाओगे हमने बच्चों को देखा है हो एक और से रोते जा रहे हैं एक और से लड्डू खाते जा रहे हैं। हाँ तो हाँ ये पुरुष पुरुष माने क्या होता है जो छूटने वाली चीज है उसको पकड़ के बैठ जाना और आपने सुना होगा सूरदास ने एक भजन ले अनुप आप नहीं बिसर अपना आपा तुम्हें भूल गया है वो उसमें कहा उन्होंने कि नलिनी को सुबटा कहू कौने जकर्यो हा एक लकड़ी का ऐसा चक्कर बनाते हैं कि तोता आके पोपट आके उसके ऊपर बैठ जाता है तो बैठ जाता है तो घूमने लगता है तो घूमने लगता है तो वो और जोर से पकड़ लेता है अब वो जब चक्कर में वो पकड़ के घूमने लगता है तो पकड़ने वाला तोता पकड़ने वाला आके उसको पकड़ लेता है तो क्यों पकड़ा गया तो क्योंकि उसने उस चक्करदार चीज को छोड़ा नहीं इसीलिए वो पकड़ा गया तोता नहीं पकड़ा गया वो चक्करदार चीज पकड़ी गई लेकिन उसको उसने छोड़ा नहीं कहते हैं एक बहुत बड़े सन्यासी थे महात्मा के उन्होंने तोते को खूब सिखाया बोलना सिखाया तत्त्वमसी सिखाया अहम ब्रह्मात्मी सिखाया प्रज्ञानम ब्रह्म सिखा, सब बोलता था लेकिन वो भी चक्कर में आ गया तो जब वो महात्मा कहते थे कि अरे छोड़ दे तो वो भी बोलता था कि छोड़ दे लेकिन छोड़ता नहीं था हाँ वो भी बोलता तो ये पुरुष माने ये शरीर तुम्हारा पुर है गांव है घर है घोंसला है है ना इसमें धुआं भी उठता है इसमें आग भी लगती है इसमें दाका भी पड़ता है इसमें मौत भी होती है बीमारी भी आती है अगर इसको मैं मेरा समझोगे तो ये तुम्हें तकलीफ देगा तुम तकलीफ से छूट नहीं सकते और शास्त्र में गुरुओं ने यही बात बताई है कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो तो अब न कोई छोड़े तो क्या कहते हैं डांटने के लिए ये गुरुओं की जो डांट होती है ना वो बड़े लोगों की हो वो आशीर्वाद होते हैं। अब आप लोग तो भले मानुस हो और हम खुद ही आपको कथा सुनाने आए हैं हम कहीं जंगल में होते और आप कुछ पाने के लिए हमारे पास आए होते तो हम चाहे जितना डांट डपट सकते थे आपको और आप कहते कि नहीं महाराज हमारे ऊपर तो कृपा हम लोग पहले बचपन में जाते थे ऐसे संतों के पास हाँ। जो गाली नहीं देते थे मारते थे बोला अब इतनी जिज्ञासा लोगों के चित्त में होना कि हमको ब्रह्म ज्ञान बतावे लोग लड़ते हैं कि हम आए तुम्हारे पास और तुमने हमारी ओर देखा नहीं है हम कल से नहीं आएंगे हम अपने घर का काम बंदा छोड़ के आए तुम हमने हमसे बात नहीं की है? हम जाते हैं तो उसमें अपना सम्मान लेने के लिए भी आते हैं सत्कार लेने के लिए भी आते हैं प्रेम लेने के लिए भी आते हैं केवल तत्वज्ञान लेने के लिए तो नहीं आते हैं एक महात्मा ने एक बार हमको गाली दी है ना तो उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा जब वो खुश हुए खूब खुश हुए तब मैंने उनसे पूछा कि आप गाली क्यों देते हैं तो बोले कि देखो अभी तो तुम बच्चे हो सत्रह अठारह बरस की तुम्हारी उम्र है अभी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है जिंदगी में कोई गाली देने वाला मिलेगा कोई निंदा करने वाला मिलेगा है? कभी भूखे रहना पड़ेगा है? कभी अपमान सहना पड़ेगा तो जब मेरी गाली तुमसे सहन नहीं होती है तो जिंदगी में आने वाली तकलीफ तुम कैसे उठाओगे आने वाला अपमान कैसे सहोगे आने वाली गाली कैसे सहोगे तो बाबा अभ्यास अब भूखे रहने का भी तो अभ्यास होना चाहिए ना थोड़े कपड़े में रहने का भी अभ्यास होना चाहिए जो पड़ी में रहने का भी, का भी अभ्यास होना चाहिए गाली सुनने का भी अभ्यास होना चाहिए प्रतिकूल वातावरण में रहने का भी अभ्यास होना चाहिए तो ये संस्कृत भाषा का जो मूर्ख शब्द है ये मूर्ख शून्य मात्मान देहातीतम करो शिहो मूर्ख शब्द का अर्थ है मूर्छित संस्कृत में मूर्छति इति मूर्खा जो मूर्छित हो गया उसको मूर्ख कहते हैं मूर्छित माने बेहोश तो ये मूर्छित कैसे हुआ तो देह के साथ मैं होना ही मूर्चित होना है अपना तुम देखो शरीर से हड्डी बाहर फेंक देते हैं काट के दांत टूटता है तो निकाल के फेंक देते हैं कोई मान लो शरीर का आया वो कट जाए तो निकाल के फेंक देते हैं अच्छा उसको छुओ तो नहाना पड़ता है कि नहीं पहले के लोग नहाते थे अब के लोग नहीं नहाते ये अच्छा शरीर में से थूक निकलता है वो फिर खाया तो नहीं जा सकता थूक निकलता है खून निकलता है हड्डी निकलती है चाम निकलता है ये सिर पर ये बड़ा सुंदर सुंदर बाल हो है ना जिसको सैकड़ों रुपया खर्च करके है ना, ठीक करवाते हैं यही जब काट दिया जाता है तो काटे हुए बाल से प्यार क्यों नहीं कर सकते उसको पवित्र क्यों उसको वैसे आजकल तो दूसरे के कटे हुए बाल भी लोग अपने शरीर में लगाते हैं वो हमको मालूम है तो वो सब ठीक है लेकिन देह से जो चीज अलग हो जाती है नहीं? वो गंदी होती है तो वो देह में रहते हुए क्या है उसके साथ तुम मैं करके बैठे हो देखो जब देह को मैं बोलते हो तो हड्डी मांस चाम विश्राम खून पी, बाल नाखून इसी को न मैं बोलते हो बड़ी भारी बुद्धि है ये तो ये कहते हैं कि देखो तुम तो मूर्छित से हो गए हो जैसे मूर्छित आदमी को गंदगी का ख्याल नहीं रहता है ना कि शरीर में कहा गंदा हो गया क्या गंदगी हो गई है? कौन आया कौन नहीं गया पहचानता नहीं है अरे अपने आप को ही नहीं पहचानता है मूर्छित आदमी की मैं कौन हूं तो ये मूर्छा का जो लक्षण है वो जिसमें घटित हो उसको मूर्ख कहते हैं जो अपने को न पहचाने, दूसरे को न पहचाने, गंदगी को न पहचाने, है गंदगी को न पहचाने, उसी का नाम तो मूर्ख होता है ना हम समुद्र में रहने वाले जो जानवर हैं हा हम उनको मूर्ख कह रहे हैं आप लोग बिल्कुल बेफिकर निश्चिंत रहना तो आत्मानम शून्यम करोशी तुम अपने आप को आत्मज्ञान से ब्रह्मज्ञान से रहित अपने आप को शून्य कर रहे हो अच्छा नारायण एक बात देखो ठीक आपके देह के भीतर आकाश है कि नहीं तो देह में आपके जो माटी से बनी चीज है उसको तो आप मैं बोलते हो तो पानी से बनी जो चीज है खून वगैरह उसको आप मैं बोलते हो गर्मी से बनी जो चीज है हवा से बनी जो चीज है सांस है उसको तो आप मैं बोलते हो तो आपके शरीर में जो अवकाश है पोल है ने? आपके गालों के बीच में जो खाली जगह है आपके पेट के बीच में जो खाली जगह है गले के बीच में जो खाली जगह है जिसमें से हवा घूमती है खून चलता है उस खाली जगह को आप मैं मानते हो कि नहीं इतना सोचने का हमको कभी मौका ही नहीं है यदि आप उस खाली जगह को आकाश को अवकाश को दिख को यदि आप मैं मानते हो तो संपूर्ण विश्व सृष्टि में वो आकाश एक ही है आप मिट्टी के एक डले को मैं मानते हो पानी के एक बूंद को मैं मानते हो आपकी एक चिंगारी को मैं मानते हो हवा के एक झोंके को मैं मानते हो तो ये जो विशाल अनंत आकाश ऋत को जो मैं मानता है वो स...